य मुकुर सुधार वरणूर्भुबर विमलय जोदायक फल शाय एक सौ सैंतीस के बाद जब हरी माया दूर निवार नहीं तरम कुमारी तब मुनियत सभी ते हरिचरणा गहे पाही प्रणताति हरण दशाहो मम शाप कृपाला इच्छा कह दीन दयाला इच्छा कह दीन दयाला मैं दुर्वचन कहे बहुतेरी कहा मु निपाप मिटही किमेरे जपऊ जाई शंकर सतनामाइय हृदय तुरत वे सामा को नही शिव सामन प्रिय मोरी अस परतीति तजु जन भूरें जई पर कृपा न करें पुरारी सो न तो पाव मुनि भगति हमारी तो महि बिचे धर जाई बिचिरु जाबन तुम माया नीराई बहुविद मुनि प्रबोधि प्रभु तब भयंतर्धान लोक नारद चले करत राम गुणगान नारद चले करत राम गुण गान राम रामचंद्र की जय गुत हनुमान की जय गुण शव संतन की जय <स्थाँगा> अब स्मरण करें कि नारद जी क्रोधित होकर के भगवान को खोजते हुए चले वैकुंड धाम को रास्ते में भगवान मिल गए नारद जी ने भगवान से बहुत दुर्वचन कहे भगवान ने उस सब सबको सुन लिया नारद जी ने साप भी दे दिया भगवान को वो सात भी उन्होंने स्वीकार कर लिया फिर भी भगवान जो है नारद जी से विनती ही करते रहे और फिर उसके बाद माया समाप्त कर दी भगवान ने जो माया रची थी वो शील ने राजा की नगरी थी वो बना दी थी शील ने राजा बना दिया नगरी बना दी नगर के तमाम लोग बना दिए सेना बना दी वो सब जितनी रचना थी वो मायाकृत रचना थी उसे जहां भगवान ने दूर कर दिया मैंने वो सब जैसे स्वप्न समाप्त हो जाए ऐसे समाप्त हो गई तब तो नारद जी को होश आया कि अरे हमने तो ये इसको सत्य मान करके और किस प्रकार से व्यवहार कर रहे थे कैसे इस प्रकार विवाह की कामना कर रहे थे इन वस्तुओं को लेकर के हम कैसे क्रोध कर रहे थे वो सब उनको पश्चाताप हुआ तो उनके नारद जी के पश्चाताप का वर्णन आता है कहते हैं कि जब हरि माया दूर निवारी भगवान ने जब माया समाप्त की नहीं कहा रमा न राजकुमारी तो वहां जो है वो रमा राजकुमारी कोई नहीं रहे मैंने माया समाप्त हो गई तो अकेले भगवान रहेगा वो तो राजकुमारी को जिसको साथ में लिए चले आ रहे थे भगवान वो जो है वो समाप्त हो, हो गयी अंतर्ध्या अब केवल भगवान और रहे और नारद जी रहे अब इनके दोनों में किस प्रकार से बातचीत होती है वो कहते हैं यहाँ राजकुमारी भी वहां पर नहीं रह गई ये दिखाकर ये सूचित कर दिया कि जिस जब जिस नगर की रचना भगवान ने की थी अपनी माया के द्वारा वहाँ की जो है वो राजकुमारी भी माया में थी जब माया में राजकुमारी नहीं रही तो फिर वहां पर वो नगर अगर वगैरह सब क्या होगा सब समाप्त हो गया इसका उदाहरण अपने लोगों के अनुभव के लिए स्वप्न का उदाहरण बहुत सुंदर उदाहरण है स्वप्न से जब जागते हैं तो सपने की वस्तु में व्यक्ति कोई नहीं मिलते वे सब के सब लापता खत्म होगा जागने पर कोई पश्चात भी करे अरे स्वप्न में तो हम समझ रहे थे कि इतना पैसा हमको मिल गया इतने नोट उठते चले जा रहे थे सब मैंने इकट्ठे कर लिए कितना पैसा मेरे पास हो गया था बड़े खुश थे उस समय और देखो जागे तो उसपता हो गया खत्म हो गया तो आश्चर्य करे या दुखी हो उसका कोई अर्थ नहीं रखता ये सपने जैसे स्वप्न जैसे मिथ्या है मायामय है ऐसे ही जैसे स्वप्न जो है व्यक्ति का मायामय है हर जीव की अपनी माया है उसका रचा हुआ स्वप्न है ऐसे ही सारा ब्रह्मांड विश्व जितना है नाम रूप आत्मक जगत है ये सब ईश्वर की माया है जब तक भगवान ये माया फैलाए हुए व्यक्ति उसको सत्य मान रहा है तब तक माया में है भगवान की कृपा हो और व्यक्ति इस माया से बाहर निकले तो देखे कि न कहीं जगत है और न कहीं स्वन है सब समाप्त हो जाते हैं योग शास्त्र में देखते हैं ध्यान में योग में जब व्यक्ति भगवान का ध्यान करते करते समाज में पहुंच गया तब तो उसके सामने एकमात्र परमात्मा ही रह गया वही अपना स्वरूप है वही परमात्मा है वहां पर न जीवकृत कोई माया है न ईश्वर ईश्वरकृत कोई माया है उस समाधि में वो ईश्वर की माया से भी बाहर निकल जाने का मार्ग पा जाता है और बस फिर वहाँ सर्वत्र एक परमात्मा ही दिखाई देता है माया नाम की कहीं कोई वस्तु नहीं ये बातें जो योग शास्त्र की वेदांत की है उनको पौराणिक विधि से इस प्रकार से सुनाते हैं जैसे नारद जी का है भगवान ने न माया समाप्त कर दी तब तो बस बात समझो कि नारद जी समाधिस्त भगवान रह गए नारद जी रह गए बस वही है और कहीं नाना तो नहीं दिखाई देता जितनी मल्टीप्लिसिटी है नाम रूप आत्मक सृष्टि जितनी है वो सब इंद्रियों के लिए है मन के लिए है बुद्धि के लिए है अन्यथा कहीं कुछ नहीं है अपने आत्म को कुछ नहीं है अपने आत्मस्वरूप स्थित होकर के देखे तो ये नाम रूप जैसी कोई वस्तु कहीं नहीं है इस भाव को व्यक्त करने के लिए ये कथा इस प्रकार से आती अब नारद जी की जब वो माया समाप्त हो गई तब हम उन्हें अति सभीत हरिचरणा तब नारद जी बड़े भयभीत हुए और भगवान के सभीत हरिचरणा गहे उन्होंने भगवान के चरण पकड़ लिए नारद जी ने और पाही प्रणतारत तारत हरणा पाही पाही कहने लगे कि हम आपको रक्षा हमारी करो रक्षा हमारी करो ऐसे करके नारद जी भगवान से बोलें अब देखो ये जीव की स्थिति का यही वर्णन है जीव को हर्ष विषाद ज्ञान यज्ञाना जीव धर्म अहिमित अभिमान तो वही घटित करके दिखा रहे हैं नारद जी को एक समय विषाद एक समय हर्ष और ये सबके सब, के सब पश्चाताप अब जहाँ ये सबका सब, सब समाप्त हो गया और माया समाप्त हो गई तो अब नारद जी का पश्चाताप करने लगे कि देखो क्या क्या हमारी बुद्धि हो गई और भगवान को हमने कैसे कैसे क्या बोल दिया तो <tos> ये कि भगवान अब हमारी रक्षा करें हमने आपको इतने अपराध बड़ा अपराध हमसे हो गया जो आपको साप दे दिया इस प्रकार से तो उसके लिए क्षमा याचना करेंगे कहाँ तो नारद जी भगवान से भी ज्यादा अपने आप को महान बनाए हुए थे तो समझे कि भगवान को भी हम मारेंगे जाकर के शाप देंगे जाकर के शाप दे भी दिया उनको और कहाँ नारद जी भगवान के चरणों में गिर पड़े उनको पकड़ने लगी कि भगवान हमारी रक्षा करो रक्षा करो ये स्थितियाँ हो कृपाला। अब नारद जी कहते हैं कि भगवान हमारा साप झूठा हो जाए हा? हमने तो अज्ञान में मोह में पढ़ करके आपसे गलत स्रत बातें बोल दी हा? कि तुम राजकुमार बनो जाकर के सीतारण तुम्हारा हो पर तुम दुखी हो बानर तुम्हारी सहायता करे। ये सब बातें जो हमने बोल दी साप ये सब झूठे हो जाए माने ऐसा न हो समाप्त हो जाए हमारा दिया हुआ साप वापस हो जाए जैसे लोग व्यवहार में नहीं बोलते किसी मुंह से कुछ गलत गलत निकल गया सॉरी सॉरी आई विड्रा माई वर्ड्स तेजी नारद जी ने कहा आई विड्रा माई वर्ड्स हम अपने जो है हमने जो इस प्रकार से आपको साथ दे दिया वो हम नहीं देना चाहते जो भगवान कहते हैं ना, ना ये इंडियन फिलासफी में और भारतीय संस्कृति में ये विड्रा वर्ड्स नहीं होता है ये तो कहते हैं कि यह मम इच्छा दीन दयाला भगवान कह दे कि हो गया सो हो गया जो मुंह से शब्द निकल गए सुन निकल गए अब विद्रॉ करने के माने क्या है वो तो सुनने वाले ने सुनी ले आपने क्या बोले आप चांदीता विद्रॉ करते रहो वो मिट नहीं सकते क्षमा मांगने को भले कोई क्षमा मांग ले, लेकिन जो बात उसने कह दी एक बार वो तो कही दी क्षमा भर तो मांग सकता बस लेकिन क्षमा मांगने से कही वो बात अनको हो जाएगी जो कही सु इस तरह हो गया ये है तो गहे पाहे ये कहे मम इच्छा कहा दीन दयाला भगवान कहने लगे कि देखो जो तुमने साप दे दिया वो हमारी इच्छा से दे जी जो कुछ हम करते हैं सो जो कुछ करते हो तुम वो सब हमारी इच्छा से होता है तुमने ये कहा से समझ लिया कि साप मैंने दे दिया हुँ? देखो सब बातें समाप्त हो गई माया भी निवृत हो गई तब भी इतनी बात रह गई कि तुमने नाराज तुमने साप नहीं दिया वो तो मेरी माया का खेल था उसके कारण से तुम्हारे मुंह से इस प्रकार निकल गया तुमने तो साथ दे दिया जो तुमने साप दे दिया वो बिल्कुल ठीक है ऐसा ही होगा भी ये भी मान लो भगवान ने कहा कि नारद जी अगर तुमने साप दिया और वो झूठा हो जाए तो संसार क्या कहेगा कि देखो भगवान का भक्त इतना ऋषि इतना ज्ञानी इतना श्रेष्ठ तपस्वी व्यक्ति वो भी साप दे और झूठा हो जाए तो पर और दूसरे लोग क्या कहेंगे तुम्हारे जैसे भक्त का तो साफ सत्य होना ही चाहिए झूठा होने के माने है जो विधान जो है वो हो विधि का विधान या हमारा विधान उस विधान में ही बाधा आती है इसलिए उस विधान को चलते रहने दो विधान अपने स्थान में रहे और सब संसार जो है अपने हिसाब से कार्य कर रहा है वो अपने स्थान पर है विधान को मत बदलो इसलिए जो वो भगवान ने शाप अंगीकार कर लिया पहली कह दिया शाप शीश घर हर ही है प्रभु कहे विनती की भगवान ने नारद जी का शाप सिरोधारी कर लिया मैंने स्वीकार कर लिया तभी कह दिया था नारद जी तुमने जो शाप दे रहे हो ऐसा ही होगा मुझे स्वीकार हो अब देखो शाप में वैसे संसारी व्यक्ति होते हैं तो अब देखो आगे चल करके हरिगण को जो साप दिया था वो कैसे व्याकुल होते हैं और भगवान को जो साप दिया गया तो भगवान साप भगवान क्या करते हैं साप दीदी बहुत अच्छी बात कुछ ऐसा नहीं मैंने साप से डरते नहीं भगवान को साप से कोई डर नहीं क्योंकि भगवान वो कला जानते हैं वो विधान उनके पास है कि ये सब करते हुए भी साप की घटनाए घटित हो तो भी उनका प्रभाव भगवान के अपने वास्तविक स्वरूप पर कोई नहीं पड़ता जो व्यक्ति अपने आत्मभाव में परमात्मा भाव में, परमात में स्थित है ज्ञान में स्थित है उसके लिए जीवन में कोई भी घटनाएं घटें भली घटें बुरी घटें दूसरे लोग कहें कि देखो ये बड़े पाप इसके घिरे हुए हैं बहुत दुखी है बहुत परेशान है लेकिन ज्ञानी व्यक्ति से कोई परेशान नहीं होता दूसरी लोगों को भली उसकी कठिनाइयों को देख करके परेशानी अनुभव करते रहे ज्ञानी व्यक्ति बहुत प्रसन्न हो तो अभी उसकी प्रसन्नता का भी उसको कोई अर्थ नहीं वो सब जो है वो दूसरे लोग समझें कि तो बड़ा प्रसन्न है देखो इसको ये बस मिल गई बड़ा प्रसन्न है लेकिन उनको कोई प्रसन्न उसन्न कुछ नहीं है ज्ञानी व्यक्ति न दुखी होता है न प्रसन्न होता है हर्ष विषाद उसे कुछ नहीं होता इसलिए भगवान भी को हर्ष विषाद कुछ नहीं जीवधर्म थोड़ा उनके साथ में हर्ष विषाद जब उनको है नहीं तब उनको यह शाप जो नारद ने दिया उसको स्वीकार कर लेने में क्या है अरे बस उतना नाटक ही तो करना होगा तब तो भगवान को तो नाटक करना ही करना है लीला करनी करनी है उनको एक व्यक्ति जीवन में नाटककार जैसे होते हैं एक्टर्स होते हैं वो नाटक करते हैं और दूसरे व्यक्ति जीवन में नाटक नहीं करते उसको रियल समझते हैं अपने जीवन में वही घटनाएं घटती हैं है। तो जो घटनाएं व्यक्ति के जीवन में सामान्य रूप से घटती हैं उनको तो लोग समझते हैं रियल घटनाएं है। अब जब वही उसमें देखो टी वी पर देखो सिनेमाघर में जा के देखो और वहाँ पर देखो कि एक्टर लोग जो एक्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर वो जो है एक्टिंग समझते हैं सब लोग की तो एक्टिंग है लोगों ने इस प्रकार से करके दिखा दिए इस प्रकार से इनके साथ घटा थोड़ी इस प्रकार से एक्टिंग में कहीं लड़ाई हो और लड़ाई में कहीं फायरिंग हो और तमाम लोग मारे जाएं एक्टिंग में पिक्चर में तो क्या समझ में आएगा इतने लोग मर गए अखबार में निकलेगा दूसरे दिन इतने लोग मर गए और उसके कारण से हाय हाय करेंगे अरे कहेंगे वो तो एक्टिंग थी पिक्चर में इस प्रकार से था वो कोई रियल बात हो रही लेकिन अगर जो प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे कहते हैं उसमें लोग बाग इसी प्रकार से घटना घट गट जाती है तो वो यथार्थ मानते हैं तो इसीलिए शंकराचार्य जी ने जो तीन स्तर रखे विचार के एक प्रातभाषिक सत्य दूसरा व्यावहारिक सत्य तीसरा पारमार्थिक सत्य उससे बात बहुत स्पष्ट होती है वो प्रातिभाषिक सत्य जैसे एक्टर लोग एक्टिंग करते हैं प्रातिभाषिक सत्य है या जैसे मृग मरीचा का इत्यादि है रस्सी में सर्प इत्यादि है ये प्रातिभाषिक सत्य है आकाश का तलमिनता है आकाश नीला दिखाई देता है गोल दिखाई देता है ये प्रातिभासिक सत्य है मैंने दिखाई देने मात्र के दे सत्य है लेकिन वहाँ सत्य है कुछ नहीं ये प्रातिभासिक सत्य है व्यवहारिक सत्य जिस सत्य को हम व्यवहार में सत्य मानते हैं, कहते हैं कि देखो मृग मरीच तो सत्य नहीं है लेकिन जो हमारे गाँव के पास तालाब है उसमें पानी भरा है कितने लोग उसमें लड़के डूब के मर चुके हैं वो कोई मृग मरीच थोड़ा है वो तो सत्य है तो मृग मरीक्षा में और गांव के पास वाले तालाब में क्या अंतर है एक प्रातिभाषिक सत्य है दूसरा व्यवहारिक सत्य है लेकिन व्यवहारिक सत्य हम लोगों के लिए सत्य है लेकिन परमात्मा के लिए वो भी प्रातिभाषिक सत्य है ईश्वर के लिए वो उतना ही मिथ्या है जितना हमारे लिए प्रातिभाषिक सत्य मिथ्या है जो व्यक्ति ज्ञानी है आत्म ज्ञान में परमात्मा ज्ञान में स्थित है परमात्मा भाव को प्राप्त हो गया उसके लिए व्यवहारिक सत्य भी वैसे ही मिथ्या है जैसे कि प्रातिभाषिक सत्य परमार्थिक सत्य वो अल्टीमेट ट्रुथ है वो तो सत्य सदाई है वो तो तीनों काल में सत्य है भूत भविष्य वर्तमान सदाई, एक परमात्मा ही सत्य है और वो अपनी सत्ता से सदा विद्यमान एक समान विद्यमान है उसका कभी न परिवर्तन हो न विकार हो न कभी अंत हो वो परमात्मा सदाए एक समान है वो पारमार्थिक सत्य है अब ये कथा में आप देखते रहो इस प्रकार से अब नारद जी जो है वो भगवान को साप दिए नारद जी को पश्चाताप साफ देने वाले को ही पश्चाताप हो रहा है और जिसको कि साफ दिया गया भगवान को उसका उनके ऊपर कोई असर नहीं वो कहते हैं तुमने साथ दे दिया बहुत अच्छा है क्या हमारी इच्छा थी साफ दे दिया हम उसे स्वीकार करते हैं जो भगवान जिस प्रकार का व्यवहार आचरण करते हैं वो एक आदर्श है किनके लिए व्यक्तियों को चाहिए वो भी ज्ञान प्राप्त करके उसी आइडियल को प्राप्त करने की कोशिश करें जैसे भगवान जिस प्रकार ने अगर कोई शाप भी दे दे जैसे भगवान को नारद जी ने दे दिया तो भी उससे वो प्रभावित ना हो साप दे दिया अच्छा साप होने दो चलने जो होगा सो होगा अपनी कोई हानि नहीं उससे साप ये स्थिति प्राप्त करें भगवान की तरह से इसलिए हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है हम लोगों का अध्यात्म के अनुसार साधना करते हुए अंततः हमारी क्या स्थिति होनी चाहिए कि हम भगवान की तरह उस स्थिति को प्राप्त कर लें कि बाईकाल व्यवहार काल में होने वाली अनुकूल प्रतिकूल घटनाएं उनको हम उस प्रकार से सत्य माने और उनको लेकर के उस प्रकार से व्याकुल न हो जैसे कि अज्ञानी लोग होते हैं जैसे भगवान के लिए सब घटनाएं नाटक हैं उसी प्रकार से हमारे लिए भी ये सब की सब घटनाएँ नाटक जैसी लगे और हम भी उसमें एक एक्टर हैं नाटक कर रहे हैं उसमें एक्टिंग हो रही है और एक्टिंग करने वाला अपनी इच्छा से एक्टिंग करता है स्वेच्छा से ऐसे सामने हम जो कुछ यहाँ कर रहे हैं अपनी इच्छा से एक्टिंग कर रहे हैं और जो कुछ उसमें लाभार्थ जीवन मरण होता है ये कोई फैक्चुअल नहीं, नहीं है ये तो सब इसी प्रकार से दिखावटी है अपने आप को इस प्रकार से रखें तो बुद्धि परम शांति की अवस्था को प्राप्त कर ले, बिल्कुल शांत चित्त बना रहे जब चित्त शांत बना रहे परमात्मा भाव में स्थिर बना रहे तो फिर वो परमानंद है जीवन मुक्त है और परमानंद की स्थिति भी वही है इस तरह से धीरे धीरे करके इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए चाहे भगवान की उपासना के द्वारा प्राप्त हो चाहे ज्ञान और विचार के द्वारा प्राप्त हो लेकिन इस स्थिति तक ऊपर उठ करके रहने का अभ्यास करना चाहिए <kissar> नारद जी फिर भगवान से क्षमा या अपना कहते, कहते हैं कहते हैं मैं दुर्वचन कहे बहुत कहाप मिटे कि नारद जी कहते हैं हमने आपको बहुत दुर्वचन कह दिया तो बड़ा अपराध हो गया पाप हो गया ये अब हम इस पाप के भागी होंगे इसका हमें दंड भोगना पड़ेगा वो कैसे मिटेगा अब इनको नारद जी को अपनी गलती अब समझ में आई कि हमने गलती की पाप कर्म किया अब वो पाप कर्म से उद्धार कैसे हो ये समझ में आया ऐसी कई बार ऐसी घटनाएं घटी तो लोग अपने सारे जीवन भौतिक जीवन जीते हुए शुभाशुभ नाना प्रकार के कर्म किए बहुत लोगों ने अपने भ्रष्टाचार दुराचार में जीवन जिया और जब आई उनकी सत्तर पचहत्तर वर्ष की अस्सी वर्ष की हो गई तब उनको सब जितना भी जो कुछ किया था वो सब गलत दिखाई देने लगा अरे हमने तो बड़ा अपराध किया और जीवन में कुछ तो नहीं मृत्यु तो सामने आ रही है ये हमने क्यों इतने अपराध किए इससे क्या फायदा हुआ जो कुछ हमने भ्रष्टाचार के द्वारा धन संपत्ति इकट्ठी भी की वो सब हमारे कौन काम आ रही है वो सब ये सबके सब लड़के बच्चे जो हैं वो उसका दुरुपयोग ही कर रहे हैं कोई मदरापान कर रहा है कोई भ्रष्टाचार में प्रवृत्त है दुराचार में प्रवृत्त है कोई कहना नहीं मानता स्वेच्छाचारी हैं अपने विनाश कर रहे हैं तो ऐसा करके हमने जो इतनी संपत्ति इकट्ठी की उससे क्या फायदा तो उनको फिर पश्चाताप होता है उसको कि हमने जो कुछ जीवन में किया ये सब गलत कार्य किए हमने और उस पश्चाताप को लेकर के फिर ये सोचते हैं अब ये हम कैसे हमारे पाप मिटे हैं तो पाप मिटने की बात भी सोचने लगते हैं उस समय वृद्धावस्था में लोग तो पाप मिटने के लिए फिर साधना आध्यात्मिक साधना करते हैं कहीं कुछ करते हैं लेकिन वो साधना भी उसे नहीं करते बनती सारे जीवन उन्होंने ऐसा जीवन जिया कि उनके मन और बुद्धि विकृत हो गए साधना करने के लायक ही नहीं रह गए हो गए अब साधना करें तो कैसे करें बिगड़ गए रद्दी सद्दी हो गए तब नहीं बनता तो क्या करें तो फिर शास्त्र लोग संत लोग फिर उनको कोई प्रारंभिक साधना बताते हैं सरल सी साधना एन केन विद दी ने दान करे कल्याण कहा ये तो कर सकते हो जैसे तैसे कुछ दान करो नहीं बुद्धि काम करती न करे अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए कुछ दान ही करो दान करो धन का वस्त्र का अन्न का भूमि का जो तुम्हारे पास हो उसका दान करो जो लो, लोग निडी लोग हैं उन लोगों को जहाँ आवश्यकता है सत्पुरुष हैं उन लोगों को दान दो तो उससे तुम्हारा कल्याण होगा ये बताते हैं अब नहीं तुम्हारी बुद्धि काम करती है अष्टांग योग करने की तो दान देने में क्या हार जाए इस प्रकार से साधना करें तो ये पश्चाताप व्यक्ति को जो होते हैं तो उसके लिए उपाय बताए जाते हैं कि देखो कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हो यहाँ भगवान भी नारद जी को उपाय बताते हैं ये बात इसलिए कही कि जब नारद जी ने इस प्रकार से भगवान के सामने दुखी होकर के पश्चाताप किया और आप से मिटने के लिए पूछा उनसे कि पाप मिट किमें मेरे कि भगवान अब हमारे ये पाप कैसे मिटे तो देखिए भगवान क्या कहते हैं जपो जा शंकर सतनामा ये हृदय तुरत विश्रामा जाओ शंकर जी के सतनाम जप हो जाकर इसी से तुमको विश्राम प्राप्त हो हुँ? सतनाम को मैंने शत्रुद्री को यहाँ सतनाम कर दिया है ऋग्वेद तो में शंकर जी की शत्रुद्री है उसका पाठ करो उससे पाप मिटो इसलिए लोग शंकर जी का अभिषेक करते हैं शतुद्धि का पाठ करते हैं उससे पाप मिटते हैं स्वयं शत्रुद्धरी का पाठ नहीं कर सकते हैं तो फिर किसी पंडित से कराते हैं वो करे पाठ तब उनका जो है कल्याण हो शांति प्राप्त पाप मिटाने के लिए सबसे साधन जो है ये है उपासना का जो साधन है भगवान शंकर जी का है भगवान शंकर जी के मूर्ति के ऊपर जल चढ़ाओ पुष्प चढ़ाओ और क्षमा याचना करो ये भी करो कि भगवान हमसे बहुत पाप हुए हैं अब हमारा उद्धार करो ऐसे करके उनके ऊपर जल छोड़ने से पाप मिलते हैं और अगर ये शत्रु का पाठ करें, तो और भी अच्छा है शत्रुद्ध के पाठ में प्रार्थना ही है कि भगवान हमने नाना प्रकार के पाप किए हैं उनसे हमारा छुटकारा हो तो वो बोले भी शत्रुद्धि का पाठ करने में तो वो पाठ में आ ही जाता है हे भगवान हमारे पापों से निवारण करो पापों से निवारण करो इन पापों से निवारण करो उन पापों से मिथ्या बच्चन के पापों से निवारण करो जो हमने कपट किया उस पापों से निवारण करो छल छदमी किए उन पापों से निवारण करो क्रोध किया उस पापों से निवारण करो हमने लोगों का अपमान किया उन पापों से निवारण करो ये सब तो है ही है उसमें लेकिन उसके साथ ही वो अगर शत्रुद्धि का पाठ ना हो तो कम से कम हिंदी में अपने मुंह से कहो कि भगवान हमने जीवन में नाना प्रकार के पाप किए उनको आप जो हो क्षमा करो तो हृदय से सच्चे हृदय से जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से प्रार्थना करता है तो वो पाप उसके निवारण होते हैं जो लोग अपने पाप को पाप ही नहीं मानते वो भगवान के सामने का क्षमा याचना करेंगे लेकिन जब व्यक्ति को अपने पापों को पाप समझ में आता है कि हमने जो किए हुए तो पाप हैं सात कहता है संत भी कहते हैं और उन पापों का फल भी सामने आने लगा तो फिर व्यक्ति उसके लिए क्षमा याचना करता है और उसके पाप फिर मिटते भी है ऐसा नहीं कि पाप न मिटते हैं, पाप मिटने का विधान है ही है समझिएगा अब यहां पर देखते हैं शंकर भगवान जो शंकर जी का नाम जपने के लिए कहते हैं अपना नाम जपने के लिए नहीं कहते ये नहीं कहते कि विष्णु सहस्र नाम जपो उसकी पूजा करो भगवान जी शंकर जी का नाम जपने के लिए कहते अब याद करो शंकर जी को जब अहंकार हो गया काम क्रोध के ऊपर विजय का तो उसके बाद सबसे पहले शंकर जी के पास गए और शंकर जी से बताया जाकर के ये घटना इस प्रकार की हुई तो शंकर जी ने उनसे मना किया कि हमसे कहा सुहा अब नारायण से जाकर के भगवान से जाकर के मत कहना ये काम ठीक नहीं है जिस प्रकार से तुमने हमसे कहा उस प्रकार से न कहना प्रकार की बात विशेष थी कि मैंने जिस प्रकार से अहंकार लेकर के तुम हमारे सामने बोल रहे हो इस प्रकार अहंकार लेकर के न बोलना उनके सामने बताने को बता देना इस प्रकार की क्या बतावा ऐसी घटना घट गट गई और आप ही ने हमको बचाया नहीं तो हमारी तो बुद्धि क्या किसी मनुष्य की बुद्धि में क्या कितनी बुद्धि में क्या बात आती है ऐसे करके बता देते अहंकार रहित होकर के बता देते, के बता देते तो, तो बात दूसरी थी लेकिन नारद जी ने जो है भगवान से अहंकार सहित कहा और भगवान ने भी देखा कि नारद के हृदय में उनके वचन में अहंकार है और अहंकार वृक्ष की तरह से बढ़ रहा है ये भी देखा तब नारद जी की जो शंकर जी की बात नारद जी ने नहीं मानी तो आखिरकार नारद जी को शंकर जी का ही नाम जपना पड़ा तो कहीं जपो जाए शंकर सतनामा उन्हें शंकर जी का नाम जप तो नहीं शिव समान प्रिय मोरे अब इस प्रसंग में भगवान शंकर जी और भगवान नारायण पर ब्रह्म परमात्मा ये दोनों जो है किस प्रकार से एक दूसरे के पूरक है ये दास जी रामचरित में आद्योपान सर्वत्र कहते रहते हैं। यहाँ भी जब प्रसंग आया तो वहां पर भी बोल रहे हैं। भगवान कहते हैं शंकर जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है अस प्रतीत भोरे भूल करके भी इस विश्वास को मत छोड़ो ये बात पक्का विश्वास रखो कि मुझे सबसे अधिक शंकर जी प्रिय पर कृपा न करें पुरारी शंकर जी जिसके ऊपर कृपा नहीं करते सोन पा मुनि भगती हमारी हे मुनि उसको मेरी भक्ति प्राप्त नहीं होती माने शंकर जी की परवाह न करे उनकी उपेक्षा करे उनकी बात न माने और भगवान की भक्ति चाहे तो भगवान के तो उसे भक्ति मिलेगी नहीं हमारी ये भेद बुद्धि रख करके भगवान शंकर जी से हमारी आराधना पूजा करेगा तो ये सब उसकी भक्ति आएगी नहीं उस दिन सो न पाओ मुनि भगति हमारी उसे हमारी भक्ति प्राप्त ही नहीं होती अब ये ऐसा है क्यों इसको समझना हो तो फिर वो इसी अध्याय के कांड के प्रारंभ में मंगलाचरण के श्लोकों में आप देख लो कि भगवान तो पर्रम परमात्मा है ही है शंकर जी भी परमात्मा स्वरूप ही है लेकिन एक विश्वास रूप है दूसरा ज्ञान स्वरूप है भगवान शंकर जी जो है विश्वास स्वरूप हैं और परमात्मा ज्ञान स्वरूप है ज्ञान और विश्वास अन्य उन्नाशरूप है मान्य विश्वास के बल पर ही ज्ञान प्राप्त होता और भक्ति प्राप्त होती है और ज्ञान के बल पर ही विश्वास भी आता है अगर ज्ञान न हो तो विश्वास नहीं अगर विश्वास न हो तो ज्ञान नहीं इस प्रकार की चौपाइयां बहुत जगह मिल जाएंगी रामायण में जहां पे यह कहा गया है कि बिना विश्वास के ज्ञान नहीं होता ऐसी भी चौपाइया कही गई हैं जहां बिना ज्ञान के विश्वास प्राप्त नहीं होता ऐसी भी कही गई तो मैंने दोनों बातें सही है क्रम क्रम से व्यक्ति चले थोड़ा विश्वास रखे और फिर भगवान का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करे समझने की कोशिश करे कि परमात्मा क्या है परमात्मा समझ में आवे तो उसमें विश्वास को दृढ़ करे कि ऐसा परमात्मा है तो निश्चय ही ऐसा है उसे बुद्धि में स्वीकार कर लेना विश्वास है जब विश्वास आवे तो अपने आप को उसी परमात्मा में समर्पित कर दे और समर्पित करके और उच्च ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करे इस प्रकार से विश्वास है ज्ञान ज्ञान से विश्वास ये साधना क्रमशा चलती रहे जैसे भगवान यहाँ कहते हैं शंकर जी के लिए ऐसे ही शंकर जी कहते हैं भगवान के लिए वो भी कहते हैं कि अगर भगवान जो है इस प्रकार से भगवान की भक्ति किसी को नहीं है तो शंकर जी कहते हैं हमारी भक्ति कहां से हो जाती है वो भी नहीं होगी माने अगर ज्ञान नहीं है तो विश्वास भी नहीं हो सकता तो ज्ञान और विश्वास को मूर्तिमान रूप देकर के दो व्यक्ति जैसे बना दिए गए हों दो देवता अलग से बना दिए गए हों इस प्रकार से प्रतीत होता है लेकिन वो वेदांत के दृष्टि से एक विश्वास है दूसरा ज्ञान है और ये भावात्मक सत्ताएं हैं। ये इस प्रकार का नहीं कि कोई इस संसार में जो नाम रूपात्मक मिथ्या संसार में है उसी मिथ्या संसार के अंतर्गत ये दोनों हो, ऐसा नहीं भगवान के शंकर जी का भजन करो और हमारी भक्ति प्राप्त करो और फिर निश्चिंत होकर के पृथ्वी प्रत चाहे जहां जाओ कहीं भी विचरण करो असुर धर्म ही विचर उई अब न तुम्हें माया नियर अब तुम्हारे माया तुम्हारे पास नहीं आई माया अब इससे ये भी एक अर्थ निकल सकता है कि यदि व्यक्ति को परमात्मा में विश्वास हो परमात्मा का ज्ञान हो तो उसके पास माया नहीं आती जब तक अज्ञान है तभी तक माया में व्यक्ति पड़ जाता है जैसे मरुस्थल में अगर कोई व्यक्ति जाए जिसको मालूम हो कि बालू में जल नहीं होता है पानी जैसा प्रतीत होता है एक व्यक्ति वो है और दूसरा वो व्यक्ति जाए जिसे इस बात का पता न हो तो मृगमरीचिका के मोहजाल में दो में से कौन फंसेगा जैसे पता नहीं कि मृग मरीचिका है वही समझेगा सत्य वही उसके पीछे दौड़ेगा परेशान होगा दुखी तो और जैसे ये मालूम है कि तो मृगमरीचिका है और बालू गर्मी के दिनों में ये बालू जैसे हमारी पैरों के नीचे बालू है वैसे ये सामने भी बालू है वही उसी में पानी दिख रहा है पानी नहीं ऐसा समझने वाले व्यक्ति देखेगा वो भी और मरुस्थल में घूमता भी रहे लेकिन उसके कारण मृग मरीचिका के मोह जाल में नहीं पड़ेगा दुखी नहीं होगा तो ज्ञान व्यक्ति को माया से छुटकारा दिला देता है तो उसमें माया में वो व्यक्ति पढ़ता नहीं जैसे मरुस्थल की मृगमरीचिका माया है ऐसे ही नाम रूपात्मक जगत सब माया है जितने विषयों के आकर्षण है ये सम्माया जितने पद धन सम्मान आदि हैं ये सम् में मैं इनका कोई मूल्य नहीं इस प्रकार से ज्ञान मान देखने के लिए सब साथ हो गए वो बिल्कुल स्थान जो तुलसीदास जी ने पहले कहे हैं कि ये ये बारिन मानस धोए ते कायर कलिकाल बिगोए ऐसे लोग जो हैं जिन्होंने कि इस मानस में अपना मुख नहीं धोया स्नान नहीं किया अपने चित्त को साफ नहीं किया उनको अज्ञान बना रहेगा भ्रम में पड़े रहेंगे माने रामचरितमानस को बार बार पढ़ना चाहिए और इसके धोने से मन का मैल दूर हो जाए इसलिए साधना ये रामचरितमानस जो है एक प्रकार से साधना का बहुत सुंदर साधन है बार बार इसको सुनते रहें बार बार इसको पढ़ते रहें बार बार इसको सुनाते रहें त्रषित निरख रविकर भारी फिर मृगजम जीव दुखारी जो लोग जिन लोग ये नहीं करेंगे इस अध्यात्म विद्या को नहीं सीखेंगे रामचरितमानस नहीं पढ़ेंगे त्रषित निरख वो प्यासे और देख करके भवबारी इस संसार को मृग मरीचिका जैसे इस जगत को देख करके इसमें भटकते रहेंगे फिर है मृगजिम जैसे पशु भटकता है ऐसे भटकते रहेंगे और दुखारी और तो होते रहेंगे तो ये सारा जगत जितना जो है ये भाव बारी भो बारी मानी ये संसार जो है ये है मरीचिका के समान है साफ साफ भाव जो इस मरीचिका में जगत को देख करके इसको सत्य समझता रहेगा और इसमें भटकता रहेगा ज्ञान लावे परमात्मा में विश्वास लावे और उसी स्थिति में परमात्मा भाव में रहने का अभ्यास करे बार बार परमात्मा का जिंदा चिंतन करता रहे और शरीर प्राण मन बुद्धि से ऊपर जगत की तरफ से ध्यान हटा करके परमात्मा भी बार बार स्थापित करता रहे तो कालांतर में जाकर के वो गति प्राप्त हो तो बहुत जल्दी नहीं होती कभी कभी बहुत समय लग सकता है कोई ऐसे सोचे कि हम 10 साल से 5 साल से ये कर रहे हैं तो अब भी नहीं प्राप्त हुआ तो कैसे हो जल्दी करो जल्दी करो तो करो जल्दी खूब ध्यान लगाओ कोशिश करो वो बात दूसरी है लेकिन अगर इसको एक जन्म नहीं दो चार जन्म में भी प्राप्त हो जाए तो घाटा नहीं है इन्वेस्टमेंट अच्छा है उतना समय लगाया तो उसका अंत में सदुपयोग हुआ वो स्थिति प्राप्त हो गई जो कि अन्यथा दस बीस जन्म बीत जाते हजार जन्म बीत जाते तो भी न प्राप्त होती इसलिए अपनी साधना में तीव्रता जरूर लानी चाहिए और फिर असुर धर्म ही विचर हो जाई ऐसे हृदय में धारण करके फिर पृथ्वी पर विचर करो अब न तुम माया नियर आई माया जगत नहीं है जगत को सत्य समझना माया है धन माया नहीं है धन में व्यक्ति का जो लोभ है वो माया है जब तक अपने आंतरिक परिवर्तन नहीं होता काम क्रोध लोभ मोह मन से निवारण नहीं होते तब तक, तक तो उसको बंधन बनाई रहेगा माया जाल में वो पड़ा ही हुआ है माया जो कार्य करती है वो भीतर भीतर कार्य करती है व्यक्ति के अंदर मानसिक विकार उत्पन्न करके वही माया जाल फैलाती है प्रारंभ में जो लोग बात थोड़ा समझ में भी आता है तो वो समझते है कि तो माया क्या है किसी कोई धन कहते किसी वो व्यक्ति कार्य साथ क्या कहने उसके पास बड़ी माया है तो वहां माया क्र मैं धन उसके पास बहुत धन इकट्ठा हो गया तो कोई बड़ी माया उसके पास है तो धन को ही माया बोलते हैं कोई कोई स्त्री को ही माया कहते हैं कहते देखो अभी उनके पीछे माया लगी हुई है तो कि मैंने स्त्री उनके पीछे अभी लगी हुई है तो अभी नहीं छोड़ते उनको स्त्री को माया समझता है कोई धन को माया समझता है कोई यश कीर्ति और फल इत्यादि के लिए उसी को माया समझता है लेकिन ये सब माया क्या है ये सब इनमें जो आसक्ति व्यक्ति की है उनको सत्य समझना सुखदायी समझना उनके ऊपर निर्भर रहना ये जो मानसिक स्थिति है यही माया है माया से छूट गए तो विरक्त हो गए तो वैराग्य भी अपने आंतरिक दशा वैराग्य है इस प्रकार से जो है ये है अपने अंतरतम में सब शास्त्र के तात्पर्य को भीतर समझने की कोशिश करें जैसे जैसे बुद्धि सूक्ष्म हो वैसे वैसे समझ में आए ये चौपाई के साथ में यही भाव है अगर किसी व्यक्ति को इस जगत के धन में संपत्ति में परिवार में पद में इनमें कहीं कोई आसक्ति नहीं है मन बिल्कुल निर्मल हो गया सदा परमात्मा भाव में स्थित है तो इस पृथ्वी पर कहीं भी जाए कहीं भी बैठे कहीं भी रहे हा? उसको कहीं माया में नहीं हो? जगत में क्या माया तो बहुविधु बहुविधु मुनि प्रभु दे प्रभु तबब अंतरधान इस प्रकार से भगवान उनको समझा बुझा करके नारद जी को अंतर्धान हो गए भगवान की शिक्षा नारद जी को हो गई अब नारद जी अकेले रह गए अब नारद जी क्या करें तब जा रहे तो अब से लौटे आए अब रास्ता से दूसरी तरफ रास्ता पकड़ा उन्होंने बाई तरफ जो रास्ता जाता था उस रास्ते से चले गए वो तो रास्ता कहा जाता था ब्रह्म को नारद जी का अपना जो है वो हेडक्वार्टर ब्रह्म लोक है, है। वहीं से आते जाते हैं जब कहीं लौट करके जाएंगे तो अपने ब्रह्मलोक चले जाते हैं उसी के लिए यहाँ सत्य लोग कहा सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान भगवान के गुण गाते रहते हैं, बिना रहते हैं भगवान का नाम देते रहते हैं, वो लेते हैं। उसी से नारद जी अपने ब्रह्म लोग को चले गए अब चले गए चलने लगे लेकिन अब रास्ते में हरिगन मिल जाते हैं वो लोग जिनको विषाप दे दिया था अब वो वो भी कहीं छिपे, छिपे छिपे देख रहे थे नारद जी भाग जा रहे हैं उधर भगवान मिल गए हैं उनसे बात हो रही है नारद जी बड़े उछल रहे हैं भगवान को साप दे रहे हैं क्रोध कर रहे हैं कूद कूद पड़ रहे हैं भगवान चुपचाप चाप हैं सुन रहे हैं दूर से देख रहे थे और फिर जब देखा कि भगवान ने कोई साथ दे चुके उसके बाद माया हट गई अकेले भगवान रह गए रमा राजकुमारी कोई नहीं रह गई अकेले भगवान रह गए उसके बाद नारद जी बहुत दुखी भी हुए नारद जी ने भगवान के चरण भी पकड़ लिए ये हर ने सब देखा दूर से देखते रहे उनके पास नहीं आए अब समझ गए कि अब नारद जी की बुद्धि ठिकाने आ गई हरगनों ने सोचा कि अब जो भगवान के चरण पकड़ लिए इसके मायने ये है कि अब इनका जो है वो गलती जिनसे हो गई थी अब तक जो ये बैनर बने घूम रहे थे राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा कर रहे थे वो सब इनकी बात खत्म हो गई अब नारद जी शुद्ध अपने नारदी भाव में आ गए है बस ऐसे समझ करके अब हरगण क्या करते है <coughs> देखो हरगन मुनि जात पथ देखी विगत मोहमन हरस विशेखी अत सभी नारद पहीं आये गही पद आरत बचन सुनाए, हर गन हमन प्रियर मुनिराया राया प्रम नार्द प्रम नार्द बड़े अपराध कीन फल पाया शाप अनुग्रह करह कृपाला बोले नारद दीन दयाला निश्चर जाय हो तुम दो बैभ विपुल तेज बल हो हो बल होल्वज तप तुम जह्याष्णु मनुज तनुतिया समर मरण मरन हाथ तुम्हारा हुई हुई हई हुई हऊ मुकुत न पुन संसारा चले जुगुलुंग पद सिर आई भयन साचर काल नहीं पाई एक कलपे हेतु प्रभु लीन मनुजे अवतार सुरंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भार जय पवन सुनुमान की जय संग हरिगण मुनि जात पथ देखी अब हरिगणों ने देखा कि नारद जी जो है वो हो चल दिए जा रहे है सतलोक की तरफ रास्ते में जा रहे हैं। जब वहाँ से चल दिए नारद जी उधर की तरफ तब और देखा नारद जी कैसे दिखाई दिए विगत मोह मन हर्षे की नारद जी का मोह दूर हो गया है और मन में विशेष हर्ष है नारद जी को अंत में हर्ष भी हुआ इस बात को और विशेष हर्ष हुआ इस बात को भगवान ने कह दिया कि नारद अब तुमको ये मोह माया कुछ नहीं मिलेगी अब तुम बिल्कुल मुक्त हो इस माया से तुम्हारा छुटकारा हो गया तो इस बात को प्रसन्नता भी नारद को तो थी कि देखो ये अभी तक हम मोह में पड़ पड़ जाते थे बार बार अब भगवान ने इस प्रकार का वरदान दे दिया कि तुम माया में नहीं पड़ोगे तो अब हम माया से छुटकारा हमारा हो गया इस बात की उन्हें बड़ी प्रसन्नता थी मोह दूर हो गया था अब ये हरिग्रहण तब आते हैं नारद जी के पास जब नारद जी को मोह मुक्त तो पाते हैं और इस प्रकार से प्रसन्न पाते हैं अब प्रसन्न अवस्था में जब कोई व्यक्ति जाएगा तब तो उसके पास तो वो अपनी प्रसन्नता का उसके ऊपर भी असर दिखाई देगा तो इन्होंने सोची अब नारद जी प्रसन्न हैं हो सकता है कि हमारे अपराध को क्षमा कर रहे प्रसन्नता उस समय जब इन्होंने साप दिया था तब तो तक तो कुपित थे क्रोध था तो क्रोध साप दे दिया प्रसन्न है तब को प्रसाद का निवारण कर सकते हैं इस आशा से उनके पास गए और अति सभी नारद आए और उनके पास बड़े भयभीत हुए धीरे धीरे करके रुके रुके सब सते हुए उनके पास आए और गयी पद आरत वचन सुनाए और फिर नारद जी के प्रणाम किया उनको चरणों को पकड़ा और आरत वचन सुनाए मैंने बिनती की उनसे ये कहा की हमसे बड़ी गलती हो गई हमने आपका इस प्रकार से अपमान किया ये आपके इस प्रकार से उपहास किया वास्तव में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं ये सब इस प्रकार से वो सब बोले ये भी बताया कि हर गण हम न विप्रम निराया हम विप्र वे जरूर धारण किए थे लेकिन हम विप्र नहीं है हम तो शंकर जी के गण हैं शंकर जी के गण अब शंकर जी के गणों के गण। प्रति भी नारद जी को प्रेम आ गया शंकर जी को तो, तो प्रेम आ गया उनके गणों के प्रति भी सदभाव नारद जी के मन में आ गया हम तो शंकर जी के गण हैं तो बड़े अपराध कीन फल पाया और कहने लगे उन्होंने आपने हम हमने जैसी गलती की वैसी आपने साप दे दिया वैसी हमने फल पाया तो ये सब क्षमा याचना के लिए बोल रहे हैं। शाप अनुग्रह करो कृपाला अब वे लोग पहले बोले कि कृपालो हमको इस शाप से मुक्त करो जो शाप आपने दिया है वो आप ही से छुटकारा कर सकते बचाओ साप से हमको तो बोले नारद दीन दयाला नारद जी दीनदयाल भगवान भी दीनदयाल तो नारद भी दीनदयाल नारद जी ने कहा कि ठीक है क्षमा तो हमारी तरफ से क्षमा है ही है लेकिन अब क्या करें जो साप दे दिया वैसा तो होना होना है हम कोई तुम्हारा अहित नहीं चाहते हैं, लेकिन अब जो साप दे दिया उसमें थोड़ा सा सुधार हो सकता है अब देखते हैं कि जहाँ कहीं भी साप अनुग्रह की बात आती है अपने साथो में वहाँ शाप दे दिया तो वैसा तो होता ही होता है लेकिन वो अगर कृपा करता है शाप देने वाला तो उस शाप में थोड़ा परिवर्तन कर सकता है उत्तरकांड में देखते हैं कि का जी को पूर्व जन्म में शंकर जी ने शाप दे दिया सर्प हो जाता अजगर हो जाप हो, हो, हो गया अब उनके गुरु भी हाय हाये करने लगे मान लो ये भी हाय हाय करने लगे भगवान शंकर जी प्रसन्न भी हो गए का अच्छी बात है तो शर्म तो होंगे ही होंगे हजार जन्म तो उनको लेने ही लेने पड़ेंगे उसमें परिवर्तन नहीं होगा अब उसका जो है उसको उसमें सुधार क्या हो सकता है कि भाई जन्मत मरत तो दुसाई दुख हो ही जनने मरने में दुख बहुत होता सोच को नहीं होगा चलो होगा अनुग्रह साहब बस और क्या है अगर जन्म लेने में दुख न हो शरीर छोड़ने में दुख न हो तो मरने जीने में कौन तकलीफ ये तो ज्ञानियों की दशा है ज्ञानी व्यक्ति जैसे छोटे बच्चे होंगे तो उनका कोई कपड़ा पहना दो तो रोने और उनको उतार के कपड़े उतार के नहलाने लगो तो कपड़ा उतारने लगो तो रोने लगेंगे ऐसी अज्ञानी व्यक्ति शरीर धारण उनको मिलेगा शरीर मिलेगा तो रोने लगेंगे क्यों क्यों करने लगेंगे शरीर छोड़ने के बाद मरने लगेंगे तो रोने लगेंगे लेकिन अगर ज्ञानी व्यक्ति है जैसे वही बच्चा बड़ा हो जाता है तब वो कहता है हम तो ये पहनेंगे हम तो ये पहनेंगे उतार के धर देगा अपना पुराना वाला बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वयं अपने कपड़े उतार के धर देगा कपड़े उतारने में दुखी नहीं होगा दूसरे कपड़े पहनने में दुखी नहीं होगा ऐसे ही कोई व्यक्ति दूसरा सही धारण करने में दुखी नहीं होता अपना पुराना घर छोड़ने में दुखी नहीं होता तो क्या हो जाए नए नए कपड़े जैसे पहनते नए नए सही धारण करते रहो प्रसन्न रहो पुनर्जन्म में क्या खराबी है खराबी है तो यही है कि जन्मत मरत दूसरा दुख हो न हो ऐसा हो, हो सकता है कि न हो लेकिन कब हो जब व्यक्ति शरीर में अहंकार न हो आत्मभाव न हो जब समझते शरीर ही मैं हूं तो शरीर छोड़ना नहीं चाहे प्रथक से से करके देखेगा तो शरीर छोड़ भी देगा तो उसे शरी तो जो करना शरी फिर मिल जाएगा। एक शरीर गया तो क्या होगा दूसरा शरीर तैयार तो है हमारे लिए तो शरीर छोड़ने का को कोई दुख नहीं अज्ञानी व्यक्ति को लगता है कि इस शरीर को धारण करके फिर हमने इतनी संपत्ति इकट्ठी की इतना बड़ा परिवार किया और ये सब का सब जो कुछ हमने बनाया अब शरीर छूट रहा है तो इस शरीर के साथ में ये सब छूटे जा रहे हैं, बहुत अफसोस होता है कि जब दुनिया से चलते हैं खराब परिवार देखे सब चश्म निकलते हैं चारों तरफ परिवार देखे सब खड़े हुए हैं तो उनको देख देख करके आंखों से आंसू आ रहे हैं दुखी हो रहे हैं कि देखो सब इनसे छूटे जा रहे है हमने कितने इनको सबको तो पाला था पोसा था कितना खिलाया था कितना छाती से लगाया था ये सब छूटे जा रहे हैं कैसे कैसे पैसे इकट्ठे किए थे कैसे कैसे अपने करके माने थे ये मेरे मेरे करके इनको इकट्ठा किया था सब छूटा जा रहा है एक एक भवन ईट ईट बना करके लगाई थी टेढ़ी सीधी करवाई थी, उसको कितना संभाल संभाल के बनवाया था सब छूटा जा रहा बहुत अफसोस होता है लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ये समझ हो हा? जैसे स्वप्न एक समाप्त हो गया दूसरा स्वप्न आ गया इसी तरह से एक जीवन स्वप्न के समान व्यतीत हो गया दूसरा जीवन फिर स्वप्न के समान प्रारंभ हो गया तो उसमें कौन सा हर्ष विषाद की बात क्या है उतर है सर शरीर धारण तब भी कुछ हर्ष नहीं है तो तुलसीदास का मंतव्य इसलिए कहते हैं कि तुलसीदास जी का सिद्धांत यह है कि शरीर धारण करो छोड़ो और दुखी मत हो तो समझ रहो भगवान का शरीर मिल गया पर भगवान का भजन करते रहो और कोई दुखी मत हो भक्ति की ये महिमा ये ज्ञानी लोग ही कहते हैं कि शरीर न शरीर धारण करो और न शरीर छोड़ने के चक्कर में पड़ो एक ज्ञान और भक्ति में यह भी अंतर है ज्ञानी लोग पुनर्जन्म से छुटकारा चाहते हैं, भक्त लोग पुनर्जन्म से छुटकारा नहीं चाहते पुनर्जन्म के जन्म मरण के दुख से होने वाले क्लेश से छुटकारा चाहते तो वो कहते हैं साप अनुग्रह करो कृपाला बोले नारद दीन दयाला के निश्चर जाये हो तुम दो कहा कि भाई साफ दे दिया तुमने साचर होना सो तो तुम हो जाओ तुम निशाचर ही हो जा करके लेकिन अब जो कुछ सुधार हम किए देते हैं अपने साप में वो ये है कि वैभव भूल तेज बल हो तुमको खूब वैभव प्राप्त होगा खूब तेजस्वी होगे बड़े शक्तिशाली तुम हो जाओगे सारे विश्व पर तुम विजय कर लोगे सब जगह तुम्हारा राज हो जाएगा खूब सोना धन संपत्ति परिवार खूब भारी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा अब सम्पत्ति प्राप्त होती है अब रावण चल करके यही रावण होते जाकर के तब क्या होता है तो उनके पास सोने की लंका हो जाती है उनके पास उनके लड़के तो होते हैं तो कितने होते हैं सौ होते हैं हजार होते हैं उत्ते वो सब हो जाते हैं बड़ा भारी परिवार भी हो जाता है उनके भी पुत्र हो जाते हैं तो ये तो रावण के भी हो जाते हैं अगर दुनिया में और किसी के हो जाए तो रावण से ज्यादा थोड़े हो जाएगा किसी का पास किसी के पास बड़ा भारी परिवार हो तो रावण से बड़ा परिवार हो जाएगा किसी पास धन हो जाए बहुत हो जाए तो रावण की सोने की लंका उससे ज्यादा कुछ हो जाएगा और तीनों लोग को विजय प्राप्त करते तो ये सब तो निशाचरी प्रवृत्ति है इस प्रकार से ये सब हो सकता है लेकिन जैसे नारद को जो स्थिति प्राप्त हो गई द्वारा मोह न हो माया न घेरे ये निशाचरों को थोड़े प्राप्त हो सकता है संसारी लोगों को थोड़ा हो सकता है ये स्थिति प्राप्त करने के लिए तो व्यक्ति को भगवान की भक्ति चाहिए ज्ञान चाहिए उसी से प्राप्त होगा तो भुज बल विश्व जी तुम जइया तो क्या जब अपने भुजाओं के बल से सारे विश्व को तुम जीत लोगे तब धनी है विष्णु मनुज तन तहिया तब विष्णु भगवान मन शरीर धारण करेंगे। जब तुम इस तरह से तीनों लोगों को जब जीत लोगे तो सब देवता लोग सब साधु सज्जन लोग तुम्हारे बल के सामने ट्राई ट्राई करने लगे सब हाहाकार मच जाएगा सब दुखी हो जाएंगे तब तुम खूब प्रसन्न होना उनको देख देख करके देखो हमारे बल से हमने सब सबको इस प्रकार अपने भस्म कर लिया और सब हमारे यहाँ पानी भरते हैं सब हमारे यहाँ आ करके सेवा करते हैं और सब हमारे दुखी होते हैं सबका इंद्र का भी राज्य राज्य नहीं रह गया अब इंद्र हमारे सामने नौकर हो गए अग्नि भी अब देवता नहीं रह गए अब उनका देवता हमारे यहाँ काम करने वाले नौकर हो गए ऐसे करके तो उनको तुमको स्थिति प्राप्त हो जायेगी तो देखो बहुत अच्छा है ना ऐसा तो अच्छा हरिगण कारण हाँ अच्छा तो बहुत है प्राप्त हो जाएगी बहुत अच्छी बात लेकिन कहा कि तुम्हारा फिर उससे उद्धार होगा तो उसके बाद भगवान आयेंगे तो अपने हाथों से तुमको मारेंगे तब तुम मुक्त हो तो समर मरण हरी हाथ तुम्हारा तो भगवान जी के हाथों से तुम मारे जाओगे और भगवान ही जब तुमको मारेंगे तब क्या होगा तुम्हारा भी पुनर्वजन फिर नहीं होगा मुक्त हो जाओगे हुई हो मुकुत न फिर मुक्त हो जाओगे तो संसार में तुम नहीं पड़ोगे संसार से तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा अब देखो जो साप था इन लोगों के लिए वो साप अनुग्रह बन गया वैसे तो हर जनों का संसार मिटा नहीं था शंकर जी के भक्त जरूर थे लेकिन संसार का चक्र उनके साथ भी था इसी कारण तो नारद जी को आकर के वो हंसने लगे नारद जी के अगर उनको संसार जाल उनके साथ में न होता तो ये नारद जी के ऊपर लेकिन अब नारद जी का शाप अनुग्रह क्या बन गया ये जरूर है ऑपरेशन हुआ अब इनको ये निशाचर बने और निशाचर बनने के बाद में फिर इतना साप का सब शक्ति वैभव हुआ और उसके बाद भगवान के हाथों जब मरते हैं तब ये मुक्त भी हो जाते हैं तो वैसे नारद जी के साप के अनुसार निशाचर लेकिन वरदान के अनुसार मुक्ति अंत से मुक्ति हो गई तो अब शाप में क्या रह गया हा? अब वो शाप जो शाप का एक प्रकाश निवारण हो गया अभी शाप और बल्कि वो शाप भी उत्तम फलदाई बन गया इसलिए अब उसे शाप नहीं कहना चाहिए इसलिए कहते तो हुई हो मुकुतना प्रशंसा रहा तो हरिगण भी प्रसन्न हो गए उन्होंने कहा चलो अब जिसके लिए हम भगवान शंकर की आराधना कर रहे थे उनके ग्रण थे बहुत दिनों से हमें मुक्ति नहीं मिली थी अब वो इस प्रकार से मिल जाएगी तो चलो ये भी एक शरीर धारण कर लो रावण कुंभकर्ण भी बन लो और उसके बाद में फिर जो है भगवान के हाथों में शरीर मर जाए, तो छूट जायेंगे तो उसके बाद मुक्त भी हो जाएंगे चलो तो इतना और कर लेते हैं तो चले जो मुनि पद शरण दोनों ने फिर कहा उनसे नारद जी से कि आपने बड़ी कृपा हमारे ऊपर की बड़ा अनुग्रह है हम मुक्त हो जायेंगे ऐसा समझ करके उनको धन्यवाद देते हुए प्रशंसा करते हुए नारद जी की और उनको प्रणाम करते हुए हर में चले और फिर समय आकर के कहे भय निशाचर काल ही पाई मैंने तो निशाचर हो गएर हो जाते ऐसे नहीं होता निशाचर होते हैं तो काले ही पाई के मैंने कुछ समय के बाद अपने अपने समय के हिसाब से जब स्थितियां सब कालचक्र के हिसाब से गठित गठित होती है घटनाएं घटती हैं तब होता है आगे कथा आएगी मनो शत्रुपा की वहां पर भी भगवान को बरदान देते थे कि तुम्हारे यहाँ हम आकर पुत्र उतार लेंगे तब भी कह देते हैं कि अभी तो तुम जाओ स्वर्ग लोक में बास करो फिर जब समय आएगा तब तुम दशरथ बनोगे कौशल्या बनोगे तब तुम्हारे यहाँ में लेंगे वैसे जोड़ेगी तुमने जी वरदान मांगा तो हम बस पुत्र बन जाए तुम चल दे देते हमको ऐसा नहीं होता तो ये बरदान शाप जो होते हैं वो भी अपने समय पर घटित होते हैं कहने का तात्पर्य है कि बहुत लोग ये समझते हैं कि जैसे साध दे दिया तुरंत हो जाए उसी प्रकार से बरनाम दे दिया तुरंत हो जाए उसी प्रकार से कोई व्यक्ति बहुत दुखी है और किसी ने कहा अच्छा जाओ तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा तुम भगवान का इतना भजन करते हो इतनी सेवा करते हो तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा तो इसके माने थोड़ा उसी समय प्रसन्न हो गया दुख दूर हो गया अरे धीरे धीरे करके सब्साइड होना चैसे आंधी जैसे जाती है निकल जाती है उसके बाद शांति आती है ऐसे समय लगेगा तो ये आंधी तूफान जब पास हो जाएगा तब तो उसके बाद में फिर शांति आ जाएगी दुख दूर हो जाएंगे तुम्हारे घर तब तक प्रतीक्षा करो एक कल्प ही हेतु प्रभु लीन मनोजी अवतार तो इस प्रकार शंकर जी कथा सुना रहे हैं कि देखो एक कल्प में भगवान ने मनुष्य का शरीर इस कारण से लिया उसका हेतु ये हुआ माने नारद जी का साप वो हेतु बना और नारद जी के साप के उनके भगवान के अवतार लेने का भी हेतु बना और दूसरी तरफ ये भी रावण कुंभकर्ण के भी तैयार होने का हेतु बन गए नारद जी का साप जो है उनको दूसरी तरफ तो ये भी हो गए तो नारद जी ने साप भगवान को भी दिया और इनको हरिग्रहण को भी दिया एक तरफ रावण कुंभकर्ण तैयार दूसरी तरफ भगवान का अवतार हो गया वो तैयार पर दोनों में विरोध होता है और उसके बाद में फिर वो रावण कुंभकर्ण मारे जाते हैं ये सब लीलाएं सब होती है लेकिन क्यों रावण कुंभकर्ण पैदा हुए क्यों भगवान ने शरीर धारण किया अगर ये पूछते हैं तो दो प्रकार के हित जिसे पहले बताए थे हेतु तो दो प्रकार एक तो ये भगवान धर्म की रक्षा के लिए धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं और दूसरे अवतार लेने के लिए कोई काय कारण घटनाएं भी घटती है वो भी हेतु तो कहलाती है तो भगवान के अवतार लेने का हेतु जो है घटना घटने का कारण कैसे तैयार हो तो भगवान नारद जी का शाप एक कारण बन गया तो ये कथा बहुत विस्तार पूर्वक भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को सुना दी पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ था शुरू शुरू में जब भगवान ने कह दिया कि एक बार भगवान ने मनुष्य शरीर इसलिए धारण किया क्योंकि नारद जी ने उनको शाप दे दिया तो पार्वती को बड़ा चक्कर लगा जब नारद जी इतने भगवान के भक्त इतने ज्ञानी और उन्होंने भगवान को शाप दे दिया और उनको मनुष्य धारण करना पड़ा उनकी बात ही समझ नहीं आई तो फिर पूरी कथा शंकर जी ने सुनाई कहा कि देखो उस समय शंकर जी ने कहा कि देखो कोई ज्ञानी मूड कहीं कोई नहीं होता जब जो क्षण जैसे करे प्रभु सोत ईक्षण हो नारद जी मोह में पड़ गए तो ये भगवान के इस प्रकार की घटनाएं घटा दी पैसा बना दिया माया जाल फैला दिया कि नारद जी उसमें पड़ करके मोह में भी पड़ गए और भगवान ने अपनी माया हटा भी ली और नारद जी का मोह दूर भी हो गया माया से निवृत्त भी हो गए इसमें सब सब जितना हेतु है वो भगवान का ही है। इसलिए व्यक्ति को प्रयास तो अपनी तरफ से करना चाहिए इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए मोहजाल से छूटने के लिए अविद्या से छूटने के लिए लेकिन अपना पूरा अपना ही पुरुषार्थ काम नहीं करता भगवान का सहारा लेना चाहिए भगवान से अधिकाधिक भगवान में समर्पण भाव रखें और ये रखें कि भगवान जो आपने माया फैलाई है उस माया में हम पड़े अब आप, आप ही छुटाओ तब ये छूटे कोई हमने अपने आप तो ये मोहजाल उत्पन्न नहीं किया था हमने अपने आप का तो विद्या का चदर लेकर के ऐसा नहीं देखा कि चलो एक विद्या का चदर मोहजाल का चादर ओढ़ के देख लो कैसा लगता है ये तो हमने कभी किया नहीं ये तो आप ही की माया मोर था उसमें था उसके कारण से ये तो शाम को लगने लगी हम आप में और हम में भेद भी लगने लगा और उसके कारण संसार के जनमरण के दुखों में भी पड़ने लगे अब आप ही इसे छुड़ाओ जैसे आपने माया जाल फैलाया लेकिन सच्चे हृदय से इस प्रकार की भावना हो तो भगवान को छुड़ाने में देर भी नहीं लगती भगवान फिर उसी प्रकार के साधन बना देते भगवान के छुड़ाने के मान नहीं ऐसे नहीं करते भगवान की अच्छा जाओ तुमने हमसे प्रार्थना की तो माया से छूट गए ऐसा नहीं होता फिर उसके लिए भगवान विधान बनाते हैं कहा कोई घटना ऐसी बनावें कोई व्यवस्था ऐसी बनावें जहां पर जाकर के उसका मोह दूर वो भी करते हैं तो वो सब स्थितियां कैसे आवे तो भगवान ही करता है। संसार में लोग बाग इस प्रकार बोलते रहते हैं कि अरे साहब ये तो बात मानी कि ज्ञान बहुत ऊंची चीज है भगवान ज्ञान से ही प्राप्त होते हैं भक्ति से ही प्राप्त होते हैं लेकिन आजकल दुनिया में कहीं कोई ऐसा है कहाँ जो ज्ञान बताने वाला हो है ही नहीं अब उनको ऐसा क्यों लगता है कि कोई है ही नहीं ज्ञान बताने वाला हा? माने भगवान के प्रति उनका समर्पण भाव नहीं है तो भगवान ने ऐसी ही बुद्धि बनाई कि कोई बताने वाला नहीं है अब वही भगवान की सेवा करें भगवान की पूजा करें आराधना करें उपाय करें तो भगवान फिर उनको बुद्धि इस प्रकार की दे उनको दिखाई देने लगे कि देखो ज्ञानवान व्यक्ति भी हैं उनसे जो है इस प्रकार से तुम्हें सहायता प्राप्त हो सकती है बहुत अधिक अज्ञानी व्यक्ति के लिए थोड़ा ज्ञानी मिल जाए तो उससे भी सहायता मिल सकती है ज्यादा फिर आगे ज्ञान की जरूरत हो तो फिर भगवान फिर उसके लिए कहे कि हाँ इसने थोड़ा सा प्रयास अपनी तरफ से किया इतना ज्ञान प्राप्त किया तो फिर और भी सिद्ध पुरुष मिल जाए ज्ञानी आत्मज्ञानी परमात्मज्ञानी ज्ञानी स्थित व्यक्ति भी मिल जाएंगे उनसे भी उसे ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा सर लेकिन जब व्यक्ति परमात्मा के समर्पण शरण में हो और परमात्मा उसको मुक्त करने के लिए बंधन से छुटकारा करने के लिए तत्पर हो तब सब उसी प्रकार के साधन बनते चले जाएंगे हो जाएगा लेकिन अगर कोई प्रयास न करे तो नान्याघुपति हृदय सुमदी सत्यं बदा च भवान्न किला अंतरात्मा भक्ति प्रय्छ रघुपुंगव निर्भरा काम आदिदोषरि कुरानी श्रीराम जय राम जय जय राम जय जय जय जय जय जय राम राम राम